पितामह भीष्म से पूछा दादाजी आपकी सेना बड़ी भयानक है इसकी व्यूह रचना भी बड़ी सावधानी से की जाती है फिर भी पांडव पक्ष के महारथी उसे तोड़कर हमारे वीरों को मार डालते हैं वे हमारे वीरों को चक्कर में डालकर बड़ी कीर्ति पा रहे हैं उन्होंने वज्र के समान सुदृढ़ मकर व्यूह को भी तोड़ डाला और उसके भीतर घुस भीमसेन ने अपने मृत्युदंड के समान प्रचंड बाणों से मुझे घायल कर दिया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 मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर सारी शक्ति से पांडव सेना के साथ संग्राम करूंगा। तुम्हारे लिए मैं यह शत्रु सेना तो क्या सारे देवता और दैत्यों को मारने में भी नहीं सक चुकूंगा मैं पूरी शक्ति से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारा सब प्रकार प्रिय करूंगा पितामह की यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ प्रातःकाल होते ही विष्णु जी ने स्वयं ही व्यूह रचना की उन्होंने तरह तरह के शस्त्रों से सुसज्जित गौरव सेना को मंडल व्यूह की विधि से खड़ा किया उसने प्रधान प्रधान वीर गजारोही पदाति और रथियों को यथा स्थान नियुक्त किया इस प्रकार भीष्म जी की अध्यक्षता में मोर्चेबंदी से खड़ी होकर आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई वे युद्धोत्सुक राजा लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो सबके सब, सब भीष्म जी की ही रक्षा कर रहे हैं और भीष्म जी उनकी रक्षा में तत्पर हैं यह मंडल व्यूह बड़ा ही दुर्भेद्य था और इसका मुख पश्चिम की ओर रखा गया था। इस परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना का व्यूह बनाया। इस प्रकार जब व्यूह बद्ध होकर दोनों सेनाएं अपने अपने स्थानों पर खड़ी हो गई तो समस्त रथी और अशारोही सिंहनाद करने लगे और युद्ध के लिए उतावले होकर व्यूह तोड़ने के लिए आगे बढ़े द्रोणाचार्य विराट के सामने अश्वस्थामा शिखंडी के आगे और स्वयं राजा दुर्योधन धृष्ट दुम्न के सामने आए नकुल और सहदेव ने मद्र राज सल्व पर और अवंती नरेश विन्द और अनुविंद ने इरावान पर धावा किया और सब राजा अर्जुन से युद्ध करने लगे भीमसेन ने युद्ध के लिए बढ़ते हुए कृतमरमा को तथा चित्रसेन विकर्ण और दुमर्शन को रोका अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रों से भिड़ गया प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त ने घटोत्क पर आक्रमण किया राक्षस अलम्बुष रणोन्मत्त सातकी और उनकी सेना पर टूट पड़ा तथा बुरी श्रभा धुष्ट केतु के साथ युद्ध करने लगा धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा श्रुतायु से चेकितान कृपाचार्य से तथा अन्य सब वीर भीष्म जैसे ही लड़ने लगे आपके पक्ष के कई राजाओं ने तरह तरह के शस्त्र लेकर चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया तब अर्जुन ने उन पर बाढ़ बरसाना आरम्भ किया दूसरी ओर से राजा लोग भी अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर देवता देवर्षि गंधर्व और नागों को बड़ा विस्मय हुआ तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर इंद्रास्त्र छोड़ा और अपने बाणों से शत्रुओं की सारी बाण वर्षा को रोक दिया अर्जुन के इस पराक्रम ने सभी को चकित कर दिया उनके सामने जितने राजा घुड़सवार और गजारोही आए उनमें से कोई भी घायल हुए बिना न रहा तब उन सब ने भीष्मी की शरण ली उस समय अर्जुन के बल रूपी आगास जल में डूबते हुए उन वीरों के भीष्मी ही जहाज हुए उनके इस प्रकार भाग आने से आपकी सेना छिन्न भिन्न हो गई और आंधी चलने से जैसे समुद्र में छोभ होने लगता है उसी प्रकार उसमें खलबली पड़ गई अब भीष्म जी बड़ी फुर्ती से अर्जुन के सामने आए और उनसे युद्ध करने लगे इधर द्रोणाचार्य बाढ़ मारकर मत्स्य विराट को घायल कर दिया तथा एक बाढ़ से उनकी ध्वजा को और दूसरे से धनुष को काट डाला सेनानायक विराट ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और कई चमचमाते हुए बाढ़ लिए फिर उन्होंने तीन बाढ़ से आचार्य को बिंध दिया चार से उनके घोड़ों को मार डाला एक से ध्वजा काट डाली पांच से सारथी को मार गिराया और एक से धनुष काट डाला इसे द्रोणाचार्य बड़े कुपित हुए उन्होंने आठ बाणों से विराट के घोड़ों को नष्ट कर दिया और एक से उनके सारथी को मार डाला विराट रथ से कूद पड़े और अपने पुत्र के रथ पर चढ़ गए तब वे पिता पुत्र दोनों ही भीषण बाण वर्षा करके बलात् आचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे इससे चिढ़कर आचार्य ने राजकुमार शंख पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा वह वा बाण शंख के हृदय को बेचकर उसके खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर जा पड़ा शंख के हाथ का धनुष उसके पिता के ही पास गिर गया और वह रणभूमि में लौट गया पुत्र को मरा हुआ देखकर राजा विराट डर गए और द्रोणाचार्य को छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चले गए तब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों की विशाल वाहिनी को सैकड़ों हजारों भागों में विभक्त कर दिया शिखंडे ने अस्वस्थामा के सामने आकर तीन बाणों से उनकी भ्रुगुटी के बीच में चोट की इससे क्रोध में भरकर ने बहुत से बाण बरसाकर आधे में ही शिखंडी की ध्वजा घोड़ों और हथियारों को काट घोड़ों के मारे जाने पर वह रस से कूद पड़ा और हाथ में ढाल तलवार लेकर बाज के समान बड़े क्रोध से झपटा रणांगण में तलवार लेकर घूमते हुए शिखंडी पर वार करने का अस्वस्थ को अवसर तक नहीं मिला फिर उन्होंने उस पर सहस्त्रों बाण छोड़े शिखंडी ने उस सारी बाण वर्षा को अपनी तलवार से ही काट दिया तब तो अश्वस्थामा ने उसकी ढाल और तलवार को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया और अनेकों फौलादी बाणों से शिखंडी को भी बीज दिया अब शिखंडी जल्दी से सात्यकी के रथ पर चढ़ गया इधर वीरवर सात्यकी ने अपने पहने बाणों से राक्षस अलम्बुस को घायल कर दिया इस पर अलंबुस ने भी अर्शचचंद्राकार छोड़कर सातिकी का धनुष काट दिया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 वह राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमि से भाग गया सत्यपराक्रमी सातिकी ने अपने तीखे बाणों से आपके पुत्रों पर भी प्रहार किया और वे भी भयभीत होकर भाग गए इसी समय द्रुपद के पुत्र महाबली धृष्ट ने अपने तीखे तीरों से आपके पुत्र राजा दुर्योधन को ढक दिया किंतु इससे दुर्योधन को कोई घबराहट नहीं हुई और बड़ी फुर्ती से उसने नब्बे बाण छोड़कर धृष्ट को बीध दिया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 इसी समय कृतवर्मा ने भीमसेन को बाणों से आच्छादित कर दिया तब भीमसेन ने भी कृतवर्मा पर बाणों की झड़ी लगा दी उन्होंने उसके चारों घोड़ों को मारकर ध्वजा और सारथी को भी गिरा दिया तथा कृतवर्मा को भी बहुत से बाणों से घायल कर दिया घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा बड़ी फुर्ती से आपके साले वृषक के रथ पर चढ़ गया फिर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरकर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 अनुविंद के चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया तथा दो बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट गिराया तब अनुविंद अपने रथ से उतरकर कर विन्द के रथ पर चढ़ गया फिर उन दोनों वीरों ने एक ही रथ पर बैठकर इरावान पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया इसी प्रकार इरावान ने भी क्रोध में भर उन दोनों भाइयों पर बाणों की झड़ी लगा दी तथा उनके सारथी को मारकर गिरा दिया तब उनके घोड़े भय से चौंक कर उनके रथ को लेकर इधर उधर भागने लगे इस प्रकार उन दोनों वीरों को जीतकर कर इरावान अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए बड़ी तेजी से आपकी सेना को ध्वंस करने लगे इस समय राक्षस राज घटोत्क रथ पर चढ़कर भगदत्त के साथ युद्ध कर रहा था उसने बाणों की झड़ी लगाकर भगदत्त को बिल्कुल ढक दिया तब उन्होंने उन सब बाणों को काट कर बड़ी फुर्ती से घटोक के मर्म स्थानों पर वार किया किंतु अनेकों बाणों से घायल होने पर भी वह घबराया नहीं इससे कुपित होकर प्राग ज्योतिष नरेश ने चौदह तूमर छोड़े किंतु घटोत्कच ने उन्हें तत्काल काट डाला और सत्तर बाणों से भगदत्त पर वार किया तब भगदत्त ने उसके चारों घोड़ों को मार डाला घटोत्कच ने अश्वहीन रथ में से ही उन पर बड़े वेग से शक्ति छोड़ी किंतु भगदत्त ने उनके तीन टुकड़े कर दिए और वह बीच में ही पृथ्वी पर गिर गई शक्ति को व्यर्थ हुई देखकर घटोत्कत भयभीत होकर रणांगण से भाग गया घटोत्क का बल पराक्रम सर्वत्र विख्यात था उसे संग्राम भूमि में सहसा यमराज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे उसी को इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत्त अपने हाथों पर चढ़े पांडवों की सेना का संहार करने लगे इधर मद्राज सल्य अपनी बहन के युगल नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहे थे उन्होंने इन दोनों को अपने बाणों से एकदम ढक दिया तब सहदेव ने भी बाढ़ से, से उन दोनों भाइयों को भी अपनी मामा का जौहर देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई इतने ही में महारथी शल्य ने चार बाढ़ छोड़कर नकुल के चारों घोड़ों को युवराज के घर भेज दिया नकुल तुरंत ही रस से कूद कर अपने भाई के रथ पर चल गया इस प्रकार उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ में बैठकर बड़ी फुर्ती से बाढ़ बरसाकर कर मध्यराज को ढक दिया इसी समय सहदेव ने कुपित होकर मध्यराज पर एक बाढ़ छोड़ा वह उनके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़ा उसकी चोट से मध्र राज व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उसकी वेदना से अचेत हो गए उन्हें संज्ञासन्य देखकर सारथी रथ को रण से बाहर ले गया यह देखकर आपकी सेना के सब वीर उदास हो गए